सितारों वाले लड़के। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक बहुत ही फिराक दिल और होब्सूरत चेहरशाह था, जो आधी दुनिया की सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसकी कभी ना खत्म होने वाली सल्तनत में सबसे हसीन खातून रहती थी, जिसका नाम था लेप्टिज़ा। लेप्टिज़ा एक गडरिये की बेटी थी। उस जैसे � यहां तक कि परिंदों, जानवरों और दरख्तों में भी लेप्टिजा न सिर्फ खूबसूरत थी, वो साथ ही बहुत रहमदिल खातून भी थी। वो अपनी भीड़ों को चराती और आसपास के तमाम लोगों का भी ख्याल रखती। और ये सिर्फ परिंदे और जानवर ही नहीं थे। लैपटिज़ा की खूबसूरती और फिराक दिली पर यहाँ हम तुम्हें आकाश से देखते रहे हैं और हम फिदा हो गए हैं तुम्हारी सूरत और सीरत पर भी इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक तोफा लाई हूँ कैसा तोफा? एक बरकत तुम्हारे निकाह के छठवें महीने में तुम्हें जुड़वा बच्चों से नवाजा जाएगा वो तुम्हारे बेटे होंगे जिन पर सितारे होंगे सितारे लगे बे�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 उसने गुजरते हुए घोड़ों की टापी सुनी। जब वो पीछे मुड़ी, वो हैरत में पड़ गई शहंशाह को देकर, जो कुछ सिपाहियों के साथ उसकी जाने भी आ रहा था। जैसे ही शहंशाह ने लेप्टिजा को देखा, उसे उससे मोहब्बत हो गई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है लैपटीज़ा, और बस इतना ही हुआ। शहंशाह अपने घोड़े से नीचे उतरा और लेप्टिसा से लंबी अर्से तक उसने गुफ्तगू की शहंशाह को उस खूबसूरत गडरियन से मोहब्बत हो गई और उसने उसके सामने निकाह की तजबीस रखी लेप्टिसा जो खुद भी शहंशाह से काफी मुतासिर हुई थी उसे निकाह करने के लिए राजी हो गई पर यह काम आसान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 उससे किसी बेशकीमती शह की उम्मीद रखना ना इंसाफी होगी। एक रिवायत तो एक रिवायत होती है बादशाह सलामत। मैंने ये रिवायतें नहीं बनाई और एक शहंशाह के तौर पर आपको भी इसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या <coughs> मैं कुछ कह सकती हूँ? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ बेशकीमत है।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 मुझे मुआवज करें शहंशाह, चाहे मैं मल्लिका रहूं या एक गडेरियन, वादा तो वादा होता है। मुझे अपनी नवाजिशों पर एतमाद है और मुझे खुद पर एतमाद है। शहंशाह ने हिच की चातिहुए रसा मंदी दे दी। अगले ही दिन ने कहा हुआ। महल और पूरी सल्तनत में खुशियाँ छा गईं और कई दिनों तक इसका जश्न च महीनों गुजर गए और जल्दी ही छह महीने होने वाले थे। मुरी ख़र गुजरते दिन के साथ बेचैन हो रहा था। आखिर में उसने अपनी आखरी चाल चली और अपनी ही सल्तनत के खिलाफ साजिश की। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सल्तनत पर हमला करें? हमारी शिकस्त होगी? मुझे इल्म है, पर इससे क्या फर्क पड़त एक दफा जब तुम पकड़े जाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगा कल छठवे महीने का आखिरी दिन है मुझे शहंशाह को मलीका से अलग करना ही होगा जाओ अब अगले दिन शहंशाह को यह इत्तला मिली कि उसकी सल्तनत पर हमला हुआ है वह अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था पर अपने लोगों की हिफाजत करना उसका फर्ज था आपको जाना चाहिए मेरे अजीज मुझे कुछ नहीं होगा जाहिर है हमलावर पकड़े गए, पर जब शहंशाह अपनी मलिका के पास तेजी से वापस आया, मुरीक ने उसे रोक लिया। आज छठवें महीने का आखिरी दिन है मेरे शहंशाह, सूरज गुरुब होने ही वाला है, और फिर भी सितारों वाले बेटों का कहीं नामोनी शान नहीं है। एक वादा तो वादा होता है, उसने यही कहा था ना आ, मैं समझ सकता हूँ मल्लिका वादा खिलाफी कर सकती है मेरे ख्याल से नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये मेरे और इस सल्तनत के खिलाफ एक साजिश है पर जैसा के वादा किया गया है जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी मुझे तहखाने में रहना होगा पूरी सल्तनत में मातम छा गया हर कोई इन हालात के अचानक पलट जाने से स ये <laughs> तो यकीनन तिलस्म है। तुम दोनों एक ही दिन में कैसे इतने बड़े हो गए? आ, चुप रहो। महल को पता नहीं चला कि लिंग की बरकत हकीकत में बदल गई है। उससे एक रात पहले ही सितारों ने मल्लिका को जुड़वा बच्चे दे दिए थे। मुरैक्षी ने ये सब देखा था। लैपटीज़ ने अपने लड़कों को अपने पास लेटाया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 <गण> अब मेरी बेटी मलीका बनेगी और मैं आज ही दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मैं एक गढ़ीरियन और उसके सितारों जैन लड़कों को अपनी तजबिस खराब नहीं करने दूंगा। कई घंटे तक वो कश्ती बहती रही इससे पहले कि वो एक तूफान में फंस लहरें बहुत ही ताकतवर और तेज थीं। उन्होंने कश्ती को जोर स एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने कश्ती को उफनते समंदर में अंदर धकेल दिया पर बजाय डूबने के सितारों वाले लड़के दो छोटी-छोटी मछलियों में तब्दील हो गए वो खुशी-खुशी कश्ती से कूद गए और तूफान में तैरते रहे इधर महल में आ, मैं आपका गम समझ सकता हूं मेरे शहंशाह पर लोग आपके जानिब आपको फिर से निकाह करना होगा, मुरीक मैं फिर से निकाह नहीं करूँगा। सिर्फ अपने लोगों के लिए मेरे शहंशाह, वे वो नहीं हैं जिसने आपसे झूठ बोला था। उन्हें क्यों एक मलिका से महरूम रखा जाए? आ, मुझे पता नहीं।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 कुछ दिन बीत गए और मछुआरों को दो चमकती मछलियाँ अपने जाल में मिलीं। चलो इन्हें शैंशा को पेश करें। हाँ, आज उनका निकाह हो रहा है। ये सबसे उम्दा तोफा होगा। नहीं, रुको, हमें मत मारो। ये मछलियाँ बात कर सकती हैं? हाँ, हम आम मछलियाँ नहीं हैं। मेहरबानी करके हमें मत मारो। तो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 जब वो पूरी तरह सूख गईं, ये मछलियाँ तब्दील हो गईं दो छोटे लड़कों में। वे दोनों ही बहुत खूबसूरत थे और उनकी पेशानी पर एक चमकता सितारा था। कौन? तुम कौन हो? हम शहजादे हैं। हम तुम्हारे शहंशाह और मलिका लैपटिज़ा के फर्ज़ंद हैं। ओह, मैं जानता था कि हमारी मलिका झूठ नहीं �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 ये दोनों कौन हैं मेरे महल के दरबारी की बात में खلل डालने की जुर्रत कैसे हुई हम आपके बच्चे हैं अब्बा हुजूर आपके फर्जंद वह लड़के जिन पर सितारे जड़े हुए हैं क्या कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है इस आदमी ने आपके इस वफादार दरबारी ने हमें समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वह अपनी बेटी को मलिका बना सके वह हुकूमत करना चाहता था पर वह भूल गया कि हमें सितारों की बरकत हासिल है, वो हमें नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। मुरीक, क्या ये सच है? दरअसल मैं गिरफ्तार कर लो इसे। ओ, मेरे बेटों, मेरे बेटों। शेनशा ने फौरन लेप्टिसा को लाने का हुक्म दिया और उसे कैद खाने से छुड़वाया। उसने अपने बेटों को गले लगाया। लिन सितारे ने सही कह